या आत्मा है है जानना होना चाहिए में एकम उपाल साधारण भ्रांति निमित्तेमान्यता सबके भ्रांति का कारण सामान्यता सबके भ्रांति का कारण है सबकी भ्रांति सब का कारण की एकम स्वामय उपाल उपालभ है एक आपको ही उलाहना सुनि एक आपको ही उलाहना उमजते है शिकायत है ना जिसे वो गोपियाँ या सौदा को उहना देती है जाकर के ये चोरी करता है मिट्टी खाता है ऐसा शब्द समझ लेना या कैसे हिंदी में उहना सर्वसाधारण की भ्रांति का कारण या सबकी भ्रांति के कारण अज्ञान के विद्यमान होने पर एक तुमको ही उलाहना क्यों दू मतलब भ्रांति का कारण क्या है अज्ञान जो अज्ञान किसकी भ्रांति का कारण है किसको भ्रांति होती है अज्ञान से सबको तो के कारण को होने पड़े तुमको ही तुमको ही लाना तुमको ही। तुमको ही। क्यों, बोला है ना ये आत्मा दुर्विध्य है और भ्रांति कल बताई थी ना की मतलब अदृष्ट जो पहले दिखाई नहीं देते फिर दिखाई देते हैं और बाद में फिर वो नष्ट हो जाते तो ऐसे कौन होते हैं प्राणी अदृश्य दृश्य प्रणष्ट प्राणियों की भ्रांति का विषय अदृश्य दृश्य प्रणष्ट पदार्थों की भ्रांति का विषय कौन हुआ प्राणी उनकी भ्रांति होती है ना ये भ्रांति है सब भ्रांति से ही लगता है कि हमेशा बने रहेंगे ऐसा अब देखना दुर्विज्ञा एक या अयम आत्मा कथम दुर्विज्ञ ये आत्मा दुर्विज्ञ कैसे है यह आत्मा इति आ दुर्विद्य ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं देखो देखेंगे आश्चर्व्यनम आचर्वती तथा आश्चर्व चेनम अन्या श्रृणती आश्चर्व अपि श्रृणतीन वेद न चे पशे आसक्यो कशिद आश्चर्वत पश्य कचिद कि कोई एनम साथ आत्मा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है आज मतलब ऐसा है ना जिस वस्तु को कभी ना देखा जाए और बहुत अच्छी वस्तु हो उसको आदमी अद्भुत ढंग से देखता है तो वही है कि आश्चर्य की तरह देखना आश्चर्य की तरह देखना समझे जिस वस्तु को कभी ना देखा जाए और बहुत सुंदर वस्तु हो तो वो कैसे देखने में आएगी आश्चर्य की तरह हाँ तो आत्मा को पहले नहीं देखा गया है और बहुत सबसे अच्छी आत्मा है तो आत्मा को तो कैसे देखता है आश्चर्य की तरह तो कश्चरता से कोई नम कार आत्मा नम कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है अब चलो श्लोक लगा लेना उस प्रकार ही चा और वैसे ही अन्य आश्चर्य अन्य कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह कहता है या अन्य कोई इस आत्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है कोई हाँ तो बहुत अच्छी घटना कहीं घटे और बहुत प्रिय घटना हो तो उसका आश्चर्य वर्णन होता है ना वैसे तो है कोई इस आत्मा का आश्चर्य की तरह, तरह वर्णन करता है लग गया क्या तथा आश्चर्य आगे देखेंगे आश्चर्य क्या एनम अन्य सुनोती क्या अन्य और अन्य अन्य एनम आश्चर्व सुनोती इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और अन्य कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है जैसे कोई बहुत विलक्षण बात सुनाई जाए तो लोग आश्चर्य की कले सुनते हैं ना तो आत्मा के को, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है और भी बताते हैं एनम सुन के, एनम श्रुक्वा क्या एवं कश्य क्या श्रुतवापी और सुन करके ऐसा करना और सुन करके भी कश्य करके कोई और सुन करके भी कोई एनम न वेद इसको जान ही नहीं पाता है एनम न वेद एवं क्या सुख अभी और सुन कर भी भी के भी नहीं जान पाता है बहुत लोग सुनते हैं आत्मा को पर जान नहीं पाते हैं अब लगाइए इसको लग गया और नहीं लगे तो पूछ लेना आपको पुनः बता दूंगा आश्चर्य और आश्चर्य क्यों समझाते हैं आश्चर्यम ठंडी है आश्चर्य है ना आश्चर्य का अर्थ क्या है अद्भुतम अद्भुतम अद्भुत किसे कहते हैं तो बताते हैं अकस्मात दृष्टमान अचानक दिखाई देने वाली अचानक अचानक दिखाई देने वाली वस्तु को क्या कहते हैं अद्भुत ध्यान देना शब्दों पर आश्चर्यम लिखा है ना तो तेन तुल्यम तेन से क्या लेना है आश्चर्य आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य तेन तुल्यम क्रियाशील वी वहां क्या तुल्येन तुल्येन, है ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मण वही है ना ब्राह्मण तुल्यम और ब्राह्मण के समान तो ऐसे यहाँ पर आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य के समान शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं आश्चर्यम फिर आगे क्या लिखा है तेन तेन से क्या लेना है गा गा गा. तो आश्चर्य तुल्यम आश्चर्य तो आश्चर्य के समान वस्तु को क्या कहते हैं आश्चर्य और अब देखना पहले के शब्दों को आश्चर्यम कर्ज किया है अदृष्ट पूर्वम अदृष्ट पूर्वम कर्थ है जिसको पहले नहीं देखा गया है दृष्ट पूर्व यह पूर्व में जो देखा गया दृष्टम पूर्वम यथ दृष्टम पूर्वम जिसको देखा गया है उसे क्या कहेंगे नीति अदृष्ट पूर्वम जिसको पूर्व में नहीं देखा गया उसे क्या कहेंगे अदृष्ट पूर्वम अदृष्टम पूर्वम यह कह सकते हैं अच्छा जो पूर्व में नहीं देखा गया है ऐसी कौन सी वस्तु अद्भुत वस्तु कोई पूर्व में नहीं देखी हुई अच्छा आश्चर्य करना पूर्व में न देखी गई अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत वस्तु ये अर्थ बढ़िया है आश्चर्यम का क्या करेंगे पूर्व में ना देखी गई और अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत वस्तु ठीक है अचानक दिखाई देने वाली अद्भुत आश्चर्य आश्चर्य यु आश्चर्य आश्चर्य के हाँ यह अद्भुत वस्तु, वस्तु। तो आश्यरुवत आश्यरुवत तार थी तार थी या के समान एनम से लेना आत्मानमिक ये कोई कोई लगाया है ना मतलब कोई गुड़ला गुड़ला समझते है बहुत एक तो कोई कोई ऐसा कहते कोई ही मनुष्य हो सकता है बिरला मतलब दुर्लभ हैं दुर्लभ कोई मतलब कोई दुर्लभ महापुरुष कोई दुर्लभ अधिकारी इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है या आश्चर्य की तरह जानता है और क्या इस श्लोक में आश्चर्य प्रसिद्ध कश्यम हो गया ना क्या तथा क्या है ना क्या तथायु अन्य आश्चर्य बदती क्या आश्चर्य और वैसे ही अन्य कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह कहता है या अन्य कोई आत्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है आश्चर्य एनम एनम से क्या लेना आत्मानम वी तथा एव अन्य लग जाएगा अच्छा योगी है यहाँ पर क्या तथा यो और वैसे ही कोई इस आत्मा का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है अद्भुत पदार्थ की तरह वर्णन करता है अन्य तो बहुत लोग सामान्य रूप से जैसे अन्य बातों को जान जैसे अन्य बातों को कहते हैं जैसे आत्मा के विषय में जानते हैं पर कोई विलक्षण महापुरुष होते हैं उसको बोलेंगे आश्चर्य क्या एनम अन्यान्या अन्य कोई श्लोक क्या आश्चर्य क्या एनम अन्या अन्य क्या होगा क्या अन्य और अन्य कोई एनम करते आत्मा नम अन्न को इस आत्मा का आश्चर्य की तरह श्रवण करता है या अन्य कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है अद्भुत पदार्थ की तरह सुनता है देखेंगे आगे कहा गया हाँ आश्चर्य क्या एनम अन्या सुनोती हो जाएगा श्रोतवा अपी एनम वेदना ना चलू कश्चित लगाना क्या कश्चित एनम श्रोतवा और कोई इसको सुन करके भी क्या कश्चित एनम श्रोतवापी और कोई इसको सुन करके भी ना वेद एवं जान ही नहीं पाता सुन करके भी जान श्रुतवा भी लग जाएगा अच्छा दृष्टवा को भी भाषाकार में जोड़ा है हैं? दृष्टा को जोड़ा उन्होंने कि सुनकर, देखकर और जान करके भी सुन करके देख करके और जान करके भी इसको कोई तो जान नहीं पाता है एक मिनट उक्तवा तो अलग भी आए आ दृष्टवा को समझ कर जान करके तो मतलब परोक्ष जान करके परोक्ष जानना समझते हैं ना परोक्ष जानने के बाद में कैसे जानना चाहिए अपरोक्ष तो परोक्ष जान करके अपरोक्ष नहीं जान पाता ऐसा संगति लगा सकते है की कश्य की कोई एनम आत्मा नम इस आत्मा को सुनकर जानकर दृष्टवा क्या है जान कर ना था। ना था। तो इस आत्मा को सुनकर जानकर और कह कर करके भी नहीं जान पाता है अप्रोक्ष नहीं जान पाता है है? हो जाएगा श्लोक अर्थ हाँ कोई बिरले होते हैं ना जिससे वो ऐसा अब वैसा मंदिरों में लोग दर्शन करते हैं किसी को रोमांच हो जाता है सुपास हो जाता है तो हो आ जाते हैं तो वो तो अब सत्संग सुनते सुनते तो वैसे हो जाते हैं तो वो तो कोई बिरले होते हैं दुर्लभ तो वैसे ही आत्मा के विषय में कहा गया है अथवा यहाँ प्रकारांतर से अर्थ बताते हैं पहले अनमे कैसा कैसा था कश्य एनम आशीर्व पश्चिम अब भिन्न प्रकार से बताते हैं भाषकार अथवा यह अयम कि जो पश्चिम आत्मा को देखता है जो यह आत्मा को श्लोक के साथ इसको मिलाइए यह अयम का अध्याय किया भास्कर ने यह अयम और श्लोक में जो एनम दिया है ना अच्छा एक मिनट यह अयम है ना तो कश्चित है ना तो कश्चित का कोई बता बताऊंगा मैं भी एनम का करोक में एनम श्लोक में आया है एनम का आत्मा आत्मनम एनम न क्या थे अब लगाइए जो यह आत्मा को देखता है या जो यह हाँ जो यह आत्मा को देखता है या जानता है आंख से तो नहीं देख सकते ना तो यह दृश्य तू किस में दृश्य ज्ञान ज्ञान अर्थ में जा आत्मा को जानता है आश्चर्य तुल तुल्या वह आश्चर्य के समान होता है वह कैसा होता है आश्चर्य के समान कौन होता है आत्मा को आत्मा को तो जानने वाला या देखने वाला आत्मा को जानने वाला आश्चर्य के समान होता है तो अभी आश्चर्य ने किसको बताया जानने वाले को है ना तो श्लोक में जो कश्यप था, था ना कश्यप के अर्थ के स्थान पर उन्होंने अयम लगा के समझा दिया जो यह या जो कोई कश्यप के स्थान पर अयम लगा कर समझा दिया जो यह व्यक्ति आत्मा को जानता है वह आश्चर्य के समान होता है के समान कौन होता है उसको जानने वाला और पहले जो अन्य किया था उसको कैसा था कि कोई इस आत्मा को के समान देखता है तो उस समय आश्चर्य क्रिया का विशेषण था आश्चर्य क्या था अच्छा और अभी आश्चर्य किसका विशेषण हो गया जानने वाले का ये अंतर हो गया ठीक है अब देखना तो इसी प्रकार सबके साथ आप समझ सकते हैं की जो कोई आत्मा को बोलता है आत्मा के विषय में ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं ना संसार के विषय में ही लोग ज्यादा बोलते हैं तो आत्मा के विषय में जो व्यक्ति इस आत्मा को बोलता है वो आश्चर्य के समान होता है हैं जो व्यक्ति इस आत्मा का श्रवण करता है वो आश्चर्य के समान होता है क्योंकि आत्म तत्व को कोई सुनना भी नहीं चाहता है पंक्ति तो लगाएंगे यहाँ पर इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार आश्चर्य तुल्या के बाद होना चाहिए विराम होना चाहिए अब इसका तात्पर्य बताते हैं अच्छा बनाएंगे तो तुल्यो नहीं रहेगा तुल्या करना पड़ेगा है चलो समझ लेना आप या तो फिर वो तुल्या करके आप विराम बना सकते हैं नहीं तो संधि नहीं होगी आज तक तुल्या किया है और फिर तो फिर यदि विराम किया है तो तुल्यो नहीं बनेगा है ना क्योंकि वो संधि हुई है ना उसकी सूच हुआ सारे यहाँ पर हसी क्या हाँ उत्पूर्ण जो है ना हसपरे रहते होता है विराम करेंगे तो हसपरे नहीं मिलेगा तो, तो आश्चर्य तुल्य करके विराम बनाना चाहिए ऐसा होना चाहिए अब देखना यह बदती अभिप्राय बताते हैं भाष्यकार सबके साथ अवरण इसी प्रकार कर लेना जो आत्मा को बोलता है वो आश्चर्य समान होता है जो आत्मा का श्रवण करता है वो आश्चर्य समान होता है और इसका तात्पर्य बताते हैं यह बदती जो आत्मा को कहता है क्या यह सुनोती जो आत्मा को सुनता है यहाँ आत्मानम का अध्ययन करेंगे यह आत्मानम वी या यह आत्मानम सुनोती है अच्छा सह अनेक शास्त्र वह अनेकों हजारों में कोई एक ही होता है वह अनेक हजारों में कोई एक ही होता है लग गया हाँ अटो दुर्बोध आत्मा अभिप्राय इस कारण से आत्मा दुर्बोध है क्यों बोलने वाले सुनने वाले जानने वाले तो हजारों में से कोई एक होते है ना इसलिए वो कैसा है दुर्बोध है हाँ एक तो उसको श्रवण ही नहीं करते हैं बोलते ही नहीं है बोले और श्रवण करें तो भी जानना कठिन है बड़ा कठिन है अब प्रकरण के अर्थ का उपसंगार करते हुए कहते हैं उपसंगार करते हुए मतलब समापन करते हुए अब प्रकरण के अर्थ का उपसंगार करते हुए कहते हैं देखो देही नित्य न भारत देहे अयम देही नित्यम अवध्या भारत अर्जुन के लिए है हे भारत सर्वस्व देहे सब की देह में रहने वाला अयम देही या देही आत्मा सदा अवध्य है सदा अवध्य है जिसका वध किया जा सके उसे वध भ और जिसका अवध नहीं किया जा सके उसे क्या कहें अवध्य भारत सर्वस्व देहे अयम देह में रहने वाला या देही आत्मा सदा अवध है ठीक है अब देखना तस्मात सर्वाणी भूटानी इसलिए सभी प्राणियों को उद्देश्य करके या इस कारण तस्मात्र सर्वाणी भूटानी के बीच मारि सभी प्राणियों को उद्देश्य करके तुम सोच तुम नारियसी तुझे शोक करना उचित है सभी प्राणियों को उद्देश करके तुझे शोक करना उचित नहीं है क्योंकि तो कोई मार सकता है अब देखना देही का अर्थ है देहा अस, अस्थिति दे देही अर्थ हो गया शरीरी शरीर मतलब कौन तो आत्मा शरीर में विद्यमान आत्मा तो नित्यम कर्ज है सर्वदा है उसका अर्थ तो सर्वदा का अर्थ है सर्वावस्था सुन सब की देह में रहने वाला ये आत्मा सभी अवस्थाओं में अवध है सभी अवस्थाओं में अवध है या सर्वथा अवैध है अवैध क्यों है तो भाष्यकार बताते हैं या नित्वात दो हेतु है, है। निर्वयो होने के कारण और नित्य होने के कारण निर्भयो कौन है और नित्य कौन है इसलिए अवैध है ये तो अनुमान वाक्य जानते हैं तो ऐसा कह सकते देही अवध्या निर्वयोत्वात और देही अवध्या नित्यत् ठीक है हाँ निर्वयत्वा नित्य विराम हो जाएगा तत् अवध्या अयम देहे शरीरे सर्वस्थे। लगाना। सर्वस्थ लगाना सर्वस्व देहे का से शरीर देहे का क्या है हाँ कि सभी ए, सभी शरीरों में विद्यमान ये आत्मा अवध है लग जाएगा अच्छा तत् अच्छा ठीक है बताता हूँ सर्व सत्वा से क्या अर्थ है की जो सभी में रहता है उसे क्या कहते हैं सर्व करते तो इसका अर्थ हो गया सर्व होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी जो सर्व है वो स्थावर में भी रहेगा तो सर्व होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी एक, देखो ऐसा लगाइए तो सर्वस्वे था ना कि सबके शरीर में रहने वाला या आत्मा स्वर्ग होने के कारण स्थावर आदि शरीरों में स्थित होने पर भी अवध है ऐसा लगा देना लगा लेंगे क्या सब शरीर में रहने वाला या आत्मा स्वगत होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी कैसा है अवध है अच्छा और तत्र, तो तत्र का एक यहाँ पर था हाँ वैसा होने पर ठीक है ऐसा करना फिर आप यहाँ पर सत्र की संगति करके बैठाएंगे सर्वस्व सत्र जो है सबके उस दे सबके उसे हाँ अच्छा ठीक है ऐसा तो कर ऐसा देखना सबके शरीर में विद्यमान आत्मा स्वगत होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी सभी अवस्थाओं में अवध है क्योंकि निर्वयोग है और लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं ना ऐसा भी कर सकते कि सबके शरीर में विद्यमान आत्मा स्वर व्यापक होने के कारण स्थावर आदि में स्थित होने पर भी सभी अवस्थाओं में अवैध है क्योंकि निर्वयोग है और नित्य है कोई परेशानी हो तो उनसे पूछ लेना अब देखना सर्वस्व सर्वस्व प्राणी जात देहे अच्छा ठीक है सर्वस्व आया था श्लोक में सर्वस्व का प्राणी लो प्राणी समूह प्राणी समूह और जो सभी प्राणियों के देह का वध करने पर भी सभी प्राणियों के देह का वध करने पर भी या सभी प्राणियों के देह का वध होने पर भी अयम देही न नध्या कि इस देही का वध नहीं किया तो जा, जा नहीं। सकता है इस देही का वध हाँ यशमार्थ को पहले अंत में कर लेना क्योंकि सभी प्राणियों के देह का वध होने पर भी इस देही का वध नहीं हो सकता है तस्मात इसलिए भीष्मी सभी प्राणियों को उद्देश करके तुम सोच तुम नारिय तुझे शोक करना उचित हाँ उद्देश्य को जोड़ा है इस श्लोक का करने के लिए तस्मात सर्वाणी उठानी उद्देश्य भीषमादी सभी प्राणियों को उपदेश करके तुझे शोक करना उचित नहीं ठीक है अब देखना ये परमार्थ तत्व अपेक्षायाम परमार्थ तत्व कौन है आत्मा तो परमार्थ तत्व तो आत्मा की इच्छा होने पर या परमार्थ तत्व तो आत्मा की जिज्ञासा होने पर आत्मा की जिज्ञासा मतलब या तो इच्छा की आत्मा को जानने की इच्छा होने पर आत्मा को जानने की इच्छा होने पर या आत्मा को जानने की इच्छा होने पर शोका व मुह न सम्भव शोक अथवा मुँह संभव परमार्थ तत्व की जो व्यक्ति परमार्थ तत्व को चाहता है वो सांसारिक पदार्थों को लेकर शोक मुह कर सोक सकता है नहीं कर सकता है सांसारिक पदार्थों को लेकर जो शोक मुंह करता है तो उसको सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा है सांसारिक पदार्थों को विषय में शोक मुह किसे होगा जिसे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा हाँ जिसे सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा है उसे ही सांसारिक पदार्थों के विषय में सुख शोकमोह होता है और आत्मा की अपेक्षा जिसको है उसको उसको ये होगा वही बताया देखना अच्छा परमाणु तत्व की अपेक्षा होने पर आत्मा की अपेक्षा होने पर शोका वा मुहा न शोक अथवा मुंह संभव इसी उत्तम ऐसा यहाँ कहा गया ऐसा लगा लेना यहां पर कहा गया क्या न करेंगे यहाँ पर यह कहा गया अभी तक जो भगवान ने उपदेश दिया है ना उसका सार रूप बता रहे हैं यहाँ पर यह कहा गया क्या कहा गया परमार तत्व की अपेक्षा होने पर सुख अथवा मोह संभव नहीं होता बढ़ गया केवल न केवल हम परमार्थत्व अपेक्षाया केवल हम परमार्थ अपेक्षायाम एवं ना केवल परमार्थ शु अपेक्षा होने पर ही शोक मोह संभव नहीं है ऐसी बात है नहीं, नहीं हम जैसा बोल रहे हैं शब्दों पर ध्यान देना केवल परमा शत्रु की अपेक्षा होने पर ही और ना से क्या लेना है शोको मोह वह न संभवती इतना नाकार होगा शोको मोह केवल परमार्थ सत्ेक्षा होने पर ही शोक अथवा मोह संभव नहीं है ऐसी बात एक तो नगा है इस नाकार से ऐसी बात नहीं है इतना का क्या है ऐसी बात नहीं और, और वो पूरा जोड़ना पड़ेगा क्या शोका न सम्भव केवल परमा की अपेक्षा होने पर ही शोक मोह संभव नहीं है ये बात है? नहीं।, नहीं है, और भी रहे है। लगाना या सुनती कितना जोड़ोगे शोको मोह न सम्भवत है इतना जोड़ कर लगाएंगे जोड़ करके लगाना का अभ्यास करना चाहिए जैसे ये, ये दो व्यक्ति बैठे है एक को कहा जाए राम तुम जाइए दूसरे लोगो कहा जाए तुम भी तो मतलब जाइए तो जोड़ा ले ना दो व्यक्ति बैठे हैं राम और लक्ष्मण राम तुम जाइए लक्ष्मण तुम भी मतलब अल्लाह तो जोड़ तो भी करता है वही सी समझ लेना हाँ किन्तु क्या है स्वाधर्मी धर्म अवधर्म अच्छी चपेक्ष न धर्म्याद, धर्म्याद सूत्र कौन है युद्धा युद्धा श्रेयः, अन क्षत्रिय न विद्यते। श्रेयः, धर्मिया क्षत्रिय न क्या स्वधर्मम धर्म को देखकर भी और अपने धर्म को को देखकर भी अर्जुन का स्वधर्म क्या है युद्ध के मैदान ने युद्ध करना ही सुधर्म है ना और तू तुम्हें अपने स्वधर्म को देखकर भी विकम्पितुम नारिय विचलित होना उचित नहीं तुझे क्या स्वधर्ममी क्या स्वधर्मम अवेक्ष तुझे स्वधर्म को देख भी तुझे स्वधर्म को देख कर भी विकम्स टूँगनाचल होना उचित नहीं है लग धर्मयाद ही ही कर, क्योंकि कर कि धर्म युक्त युद्ध या धर्म सम्मत युद्ध क्योंकि धर्म सम्मत युद्ध से बढ़कर अन्य क्षत्रिय श्रेया न कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणकारक्रेय कल्याण कारक क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर अंधक शक्ति के लिए कल्याण नहीं, नहीं।, नहीं। स्वधर्म देखना सुधर्मा लिखा है ना ध्यान देना धर्म का होता है अपना धर्म यहाँ ध्यान स्वस्थ धर्मा का भी अर्थ होता है अपना धर्म में आत्मा आत्मी ज्ञाति और धन ये चार चीज शब्द के आते है स्व शब्द तो यहाँ स्व शब्द अर्थ में है किस में यहाँ हाँ आत्मा में नहीं है बल्कि आत्मीय अर्थ में आत्मी का क्या है अपना लग गया वो तो अपना धर्म है स्व मतलब अपना धर्म है कौन है क्षत्रियम क्षत्रिय का धर्म क्या है युद्ध स्वधर्म अपना धर्म है ऐसा लगाना क्षत्रिय स्वधर्मा युद्धम क्या कहेंगे स्वधर्मम स्वधर्मम करते स्वधर्मा कैसे रहेंगे क्षत्रिय स्वधर्म युद्धम छत्री का में क्या युद्ध, युद्ध। तम अपनी अच्छा हमने क्या नहीं बताया किसका स्वधर्म युद्ध को देख कर भी हाँ ठीक है तुम अपनी अवेक्ष उसको देख कर भी या उसका विचार करके भी तुम निकम्पितुम तुम कर छी तुम न रसी की तुझे कम्पित होना उचित नहीं है या विचलित होना उचित नहीं है चलायमान होना उचित नहीं है अब ध्यान देंगे स्वभाविकार धर्मांत स्वभाविक धर्म से क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म क्या है युद्ध स्वभाव से प्राप्त धर्म है उसका युद्ध अब इसका अर्थ आत्म स्वाभाव्या धर्मांधी आत्मस्वभाव्या प्राप्त स्वाभाविकार धर्माद मतलब अपने स्वभाव से प्राप्त स्वाभाविक धर्माद का अर्थ है आत्म स्वाभाव्या स्वाभाविकार धर्माद का अर्थ है आत्म स्वाभाव्या अपने स्वभाव से प्राप्त की ऐसा हो गया कि अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म का कौन युद्ध अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म में युद्ध को भी देखकर अपने स्वभाव से प्राप्त स्वधर्म में युद्ध को भी देखकर तुझे विचलित होना उचित नहीं अब लगाइए यहाँ पर तत्व युद्ध हम और वह युद्ध पृथ्वी के द्वारा युद्ध के द्वारा क्या होगा कि पृथ्वी पर विजय प्राप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर विजय युद्ध से क्या होगा पृथ्वी पर विजय प्राप्त होगी और पृथ्वी पर विजय प्राप्त होने से क्या होगा कि धर्मार्थम है ना कि धर्म की इसका हो जाएगा धर्म पालन धर्मार्थम का क्या होगा क्या धर्म रक्षा और क्या प्रजा रक्षणार्थम और प्रजा की रक्षा हो जाएगी और वह युद्ध पृथ्वी पर विजय पाने के द्वारा या पृथ्वी जय के द्वारा धर्म तो रक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए होता है लग गया और वह युद्ध पृथ्वी जय के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए होता है कौन होता है किसके लिए होता है नहीं रे रे दे दे दे दे। धर्म की रक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए होता है कैसे किसके द्वारा युद्ध के नहीं कौन युद्ध होता है किसके द्वारा के अनुसार उत्तर दीजिए समझना है तो पृथ्वी विजय के द्वारा यदि विजय नहीं प्राप्त होगी पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त हुई किसी राज्य पर विजय नहीं प्राप्त हुई तो धर्म <|hi|> तो की, की रक्षा की रक्षा करवाएगा पता है इसमें जब वो जीतेगा किसी पृथ्वी को तो वहाँ की सजा की रक्षा करेगा वहाँ पर धर्म की रक्षा करेगा तो युद्ध किसके लिए होता है धर्म की रक्षा के लिए और युद्ध का प्रयोजन क्या है बोलो धर्म की रक्षा और क्या यह क्या युद्ध का और कैसे ध्यान रखना चाहिए क्या सब युद्धम और वह युद्ध पृथ्वी जय के द्वारा या पृथ्वी पर विजय पाने के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए या प्रजा रक्षण और प्रजा रक्षा के लिए होता है इसी धर्म अनपेम धर्म करते धर्म ऐसी युक्त धर्म से धर्म प्रख्या ऐसा सूत्र पढ़ने का उसे धर्म में बनता है कि धर्म से युक्त धर्म धर्म से युक्त कौन होगा धर्म में? धर्म में धर्म शब्द से, हो से अन्य होगा तो क्या बनेगा धर्म में? कि धर्म से युक्त तो ये पर धर्म है कैसा ये परम धर्म है तस्मात तस्मात से क्या होगा धर्म धर्मे में ना पंचमी में क्या बनेगा उसे और फिर न, धर्म आते है ना कि धर्म युद्ध से अधिक कल्याणकारक धर्म युद्ध युद्ध से अधिक कल्याणकारक कारक के लिए अन्य कुछ नहीं मिले ठीक है धर्मयुक्त युद्ध की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक कारक के लिए अन्य कुछ नहीं मिले लग जाएगा ठीक है यशमा लग गया इसका की स्वधर्म युद्ध को देख कर भी तुझे विचलित होना उचित नहीं है क्योंकि क्यूँकी धर्म युद्ध, युद्ध से वर्षा छत्तीस के लिए कल्याणकारक कल्याणकार नहीं के लिए अधिक कल्याणकारक कुछ भी नहीं हाँ तो जो अपना अपना जो कर्तव्य शास्त्रो ने निर्धारित किया है वही कल्याणकारक है बात ठीक है कुटा युद्धम कर्तव्यम चातर युद्धम कुटा कर्तव्यम मैं और किस कारण उस युद्ध को करना चाहिए कोटा खर्त क्या अकस्मात करना और किस कारण से उस युद्ध को करना चाहिए इसी उचित इस पर कहते हैं हु? युद्ध क्यों करना चाहिए वो बताते हैं शोक मोह की निवृत्ति के बाद बता दिया ना फैसे और युद्ध में प्रवृत्ति अब देखिए जब शोक मोह हट जाएगा तो उसको धर्म के पालन में लग जाएगा अर्जुन देखिए आगे हाँ यदि ये। यदि स्वर्गे पार्थ यदक्ष यदीक्षया उत्पन्न अवृतम स्वर्ग सुखिना ईदृश युद्ध सुखि क्षत्रिया लभं कर न हे पार्थ नहीं ऐसा करना क्या पार्थ और है पार्थ है क्या पहले क्या पार्थ और है पार्थ यदम अपावृतम स्वर्ग द्वारि क्षत्रिय लभंते क्या पार्थ और है पार्थ यदया उत्पन्न कर्थ है बिना मांगे प्राप्त हुआ बिना मांगे हाँ अपावृतम स्वर्ग द्वारा खुले हुए स्वर्ग का द्वार खुले हुए स्वर्ग का हाँ खुले हुए स्वर्ग का द्वार क्या है इधर समय युद्ध ऐसा महिषा युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार हो तो कोई नहीं जाना चाहेगा क्या तो, तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान भी है जाए हाँ जब सामने है तो क्या इसमें जाइए उसमें ठीक है कहे लोग सोचेंगे मर जाएंगे कहे लोग पार्थ और हे पार्थ यदया उपन्नम बिना मांगे मिला प्राप्त हुआ बिना मांगे क्या प्राप्त हुआ है स्वर्ग का द्वार क्या यहाँ पर तो स्वर्ग का द्वार युद्ध और बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को सुखी छतरी प्राप्त करते हैं या भाग्यवान छतरी प्राप्त करते हैं जो भाग्यवान छत्रियों को मिलता है अच्छा भाग्य समझ लेना सामने मिल जाए मौका खोना नहीं चाहिए तो मौका नहीं उसमें खोना नहीं चाहिए अब जैसे किसी को ध्यान करने, करने का मौका मिल जाए किसी ब्राह्मण को शास्त्र पढ़ने का मौका मिल जाए मुखो तो उसका भाग्य है कि नहीं है वैसे ये छत्री स्वभाव वालियों को युद्ध उसका भाग्य है युद्ध ही उसका भाग्य किसी को शास्त्र पढ़ने का इच्छुक है वही अच्छा समय पढ़ने को मिल जाए तो उसका भाग्य तो ही है छत्तीसभाव वाले को जो है वही अच्छा भाग्य है नहीं आप बिना चाहे।, बिना चाहे या अनिच्छा से बिना इच्छा से उत्पन्न करते आगतम बिना आगतम करते प्राप्तम बिना इच्छा से आया हुआ या बिना इच्छा से प्राप्त हुआ स्वर्ग द्वारा अपावृतम अपावृतम करते उद्घाटितम खुला हुआ है ये करते जो लोग, जो लोग वैसे युद्ध को प्राप्त करते हैं हे पार्थ किम है सुखीना क्षत्रिया ना क्या वे सुखी छत्री नहीं है क्या वे सुखी छत्री नहीं।, नहीं है अच्छा फिर ऐसा लगा लो एक ऐसा भी अर्थ हो जाएगा कि जब भाष्य ये लगाया ना भाष्यकार ने तो थोड़ा ऐसा देखना हे क्या पार और हे पार से देखो ये लगाया ना भाष्यकार ने तो ऐसा लगाना और हे पार से जो लोग बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस युद्ध को प्राप्त करते हैं और फिर किम को भी भाषाकार ने जोड़ा है ना कि किम ते सुखिना क्षत्रिय न क्या वे सुखी क्षत्रिय नहीं है इसका मतलब प्रश्न नहीं है मतलब तो वे अवश्य सुखी क्षत्रिय तो भाग्यकार के अनुसार ऐसा होगा क्या क्या पार्थ ये करते जो लोग बिना मांगे प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं ना क्या सुखी छत्री क्या वे भाग्यवान छत्री नहीं है मतलब क्या है अवश्य भाग्यवान क्षत्रिय के अनुसार एवं कर्तव्यता प्राप्त इस प्रकार युद्ध की कर्तव्यता प्राप्त होनी पड़ती कर्तव्य तो कौन तो कर युद्ध तो किसकी की कर्तव्य प्राप्त होने पर भी या युद्ध करते कर्तव्य प्राप्त होने पर भी युद्ध जो तो वह प्राप्त है ना और फिर भी यदि युद्ध नहीं करेगा तो क्या है वो तो हिड़े जैसा समझ जाएगा यही भगवान कहना चाहते हैं जो लोग हसते हैं ना ये युद्ध के मैदान में जाकर हंसने लगे युद्ध नहीं करें भगवान के शब्दों में नहीं है बहुत देखिए संग्रामं अथ चेतरा अथ चेत और यदि है न अथ चेत घर्म्य संग्राम नाचा अथ और निश्चेत है ना और अथ और यदि धर्म और यदि छेदकार तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को धर्मयुक्त धर्म युक्त है या धर्म सम्मत है यदि धर्म सम्मत संग्राम को नहीं करेगा तो क्या होगा तथा करते है उससे स्वधर्मम क्या कीर्ति हित स्वधर्म और कीर्ति का त्याग करिए स्वधर्म तो तो का भी त्याग हो गया जो स्वधर्म है और कीर्ति का भी त्याग हो गया सिद्ध के मैदान से भाग गया तो हमेशा उनकी बदनामी होती रहेगी कि स्वधर्म और की पाप, पाप को प्राप्त होगा स्वधर्म और की पाप को प्राप्त होगा अच्छा कीर्ति तो अभी जीते जी क्या है की अभियस मिल जाएगा ना की छूट जाएगी और स्वधर्म छोड़ने के कारण क्या है कि बाद में और ज्यादा पाप लगेगा स्वधर्म का पालन न करने से भूत पाप होता है जो सोचते हैं बच गए तो बचने से कुछ नहीं हुआ बहुत जरा दंड हो जाएगा कर्तव्य संग्राम कर हाँ यदि को धर्मयुग संग्राम को नहीं करेगा चेत उसमें भी दूसरी प्रतिनिधि दो बार आया है बाद में न करी सकी के बाद चेत है दूसरी प्रतियोग में दास्य में? दास्य में? दास्य दास्य ना, दास्य दास्य। ना नहीं है है और में भी अगर दूसरी में, में या इसमें देखना ये आपकी आप है है चलो कोई बात नहीं पता देखता हूँ कैसे हम्म इसमें भी है नहीं करेगा। उसी को दोबारा लिख दिया कोई बात नहीं है नहीं करेगा तथा तथा युद्ध के न करने से तथाकर्थ है सर अकरणाथ उस युद्ध के स्वधर्म और कीर्ति को छोड़ करके महादेव के से भेंट होने पर इनको बहुत कीर्ति मिली थी किराता ग्रंथ पढ़ा है आपने किरा उसमें क्या है की महादेव किरात रूप में अर्जुन से मिले हैं तो खूब युद्ध हुआ है अर्जुन का और महादेव का बहुत युद्ध हुआ है बाद में महादेव ने प्रसन्न होकर के उनको पाष्प अस्त्र प्रदान किया है तो महादेव के साथ भी युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इनको बहुत कीर्ति अर्जुन को मिली है कि भगवान महादेव के साथ युद्ध किया इन्होंने अब यदि यहाँ से भागेगा तो सब वो क्या है मृत्यु मिल जाएगी तुम्हारी प्रतिष्ठा सब यही है स्वधर्मम क्या कीर्ति क्या है महादेववादी के समागम से या महादेववादी के समागम के कारण प्राप्त हुई कीर्ति को छोड़कर क्या कहेंगे महादेववादी महा महादेववादी के देवादी समागम से ऐसी महादेववादी के साथ युद्ध करने से लगा लेना समागम में यहाँ पर युद्ध करना ले लेना समागम का मिलना होता है महादेववादी के साथ युद्ध करने के कारण प्राप्त हुई कीर्ति को छोड़ क्या प्राप्त करेगा पाप को ही प्राप्त होगा केवल पाप के को मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तो केवल पाप को प्राप्त करेगा ऐसा कहते हैं अब देखना न केवल स्वधर्म कीर्ति परित्याग कहते हैं केवल स्वधर्म और कीर्ति का ही परित्याग नहीं होगा केवल स्वधर्म और कीर्ति का ही परित्याग नहीं होगा कोई सोचे चलो जान तो बच गई क्या कहते हैं उसके लिए बताते हैं केवल स्वधर्म और की परित्याग नहीं होगा और होगा? अतीर तेंग तेंग अतीर क्या होगा देखो चापि भूतानि भूतानी कथित अवय संभावित क्या अकीर्ति मरणा अतिरिचते लगाइए क्या भूतानि अव्यायाम कीर्तिम कथितंती क्या भूतानी ते अव्ययाम कीर्तिम कथितंती क्या भूतानी और प्राणी और प्राणी या मनुष्य और मनुष्य तेरी अव्ययाम करते हैं की बहुत दिनों तक रहने वाली और प्राणी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अकीर्ति को कहेंगे या अकीर्ति का वर्णन करेंगे अकीर्ति का क्या है निंदा और प्राणी बहुत दिनों तक रहने वाली तेरी निंदा करेंगे तेरी करेंगे। तेरी, करेंगे। तेरी निंदा को को को को कहेंगे कहेंगे या निंदा निंदा करेंगे करेंगे तो इससे क्या होगा कि निंदा से क्या होता है तो बताते हैं क्या संभावित संभावित से, से कर करके प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरणाद अतिरिचते एक मिनट हाँ ठीक है और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मरणार्थी अतिरिक्त कि मृत्यु से बढ़कर अकीर्ति है क्या संभावित से और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मरणार्थ कि मरणार्थ अकीर्ति अतिरिक्त कि मृत्यु से बढ़कर अपीर्ति है तो तो मृत्यु से बढ़कर क्या है हाँ तो मृत्यु से बढ़कर अपीर्ति है मृत्यु से ज्यादा खतरनाक क्या है अकीर्ति है बचना चाहिए करते लग गया कैसा लगाना और, और मनुष्य तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अब को कहेंगे को कृति को कहेंगे देखो क्या इसमें था इसमें डरपोक था युद्ध के मैदान दिखा गया सारा और ये क्या स्त्री बनकर रहा है ना कहीं पर हाँ। तो वही सब खानी शुरू हो जाएगी स्त्री बनकर स्त्री हो गया नहीं क्या ऐसा उसको किसके हाथ आप स्त्री बन लेंगे विराट यहाँ रहा है स्त्री बनकर अर्जुन स्त्री बनकर रहा है न स्त्री बनकर के वहाँ रहा है स्त्री भेष स्त्री वेष धारण करके स्त्री बनकर ही वहाँ गया हमको शरण के लिए हाँ हाँ स्त्री बनकर ही गया वहाँ रहने के लिए हम देखिए हमें सभी ने जो है ना वेश बदल कर गए हैं ये दूध सिर्फ क्या किया है दूध खेलते के अवर्जन खेलतेम तोया था बढ़िया काम बड़ा नकुल बलवान होता है बड़े बड़े लोगों को भी कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं समय आ, से भूतानी का स्त्री बनकर वहाँ गया है स्त्री वेशभूषा धारण करके गया है वहाँ को सो देखना सो से मेरा एक दुष्ना से तेरी अकीर्ति का क्या थे अफकी अब व्यायाम कर थे दीर्घ कालम दीर्घ काल तक रहने वाली आप प्रति बताते हैं की धर्मात्मा है सूर्य है इतम करते ऐसे या धर्मात्मा है सूर्य है इत्यादि गुणों के कारण प्रतिष्ठित या इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठित मनुष्य के लिए किस प्रकार धर्मात्मा है सूर्य है इस प्रकार के अन्य गुणों से भी प्रतिष्ठित इतम है ना या इस प्रकार के अन्य गुणों से भी ये अर्जुन धर्मात्मा है सूर्य है इस प्रकार के अन्य गुणों से भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु से बढ़कर और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकृति की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है वर्म का क्या है श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है और जो वास्तव में अच्छे लोग होंगे वो सोचेंगे चलो मृत्यु स्वीकार कर लो कब यदि की अवसर आया तो नहीं तो ऐसा कोई अवसर ही नहीं आने देंगे वो तो क्या युद्ध में लड़ना लड़कों पसंद करेगा लड़कर भी मरना पसंद है किन्छा? और देखना भयाद्राम तो का ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांती शांती शांती